आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. सुनते आप रेडियो मधुबन रेडियो नमस्कार सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एम समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं समय की मांग में हम लोग बहुत ही अलग विषयों पर बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं लेकिन सारा मुद्दा यही होता है कि हम लोग अपने जो कुदरती देन है हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उसको कैसे हम लोग सेव करके रख सकते हैं बचा करके रख सकते हैं और जो भी आपदाएं आती हैं उससे मुक्त होने की जो बातें हैं वो इसमें करते हैं तो आइए ऐसे ही कुछ एक शक्ति के बारे में एनर्जी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे काफ़ी समय पहले भी आपने रीन्यूबल एनर्जी के बारे में सुना होगा और हमारे जो विद्यार्थी मित्र है अगर सुन रहे हैं ये बात तो सुनी होगी रीन्यूबल एनर्जी क्या है तो आइए इसी विषय पर कुछ विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राजीव जी और राजीव जी से हम काफी पहले से अच्छी तरह से उनको जानते हैं और वो हमेशा समय की मांग में हमारे साथ इस चर्चा में रहते हैं और नई नई जो चीजें हैं नई नई जो जानकारियां हैं हमें देते रहते हैं तो आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में समय की मांग में धन्यवाद तो जी।, जी राजीव जी एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की रिन्यूअल एनर्जी क्या है देखिए रिन्यूबल एनर्जी जो है वो एक्चुअली हमारे जो नेचर में या धरती पर जो एनर्जी है वो फ्रीली जो है वो एग्जिस्ट करती है जी और ये जो एनर्जी है वो दो प्रकार की होती है एक एनर्जी होती है जिसको हम रिन्यूबल एनर्जी कहते हैं और दूसरी एनर्जी होती है जिसको नॉन रिन्यूबल एनर्जी कहते हैं जी जी तो इसमें जो रिन्यूबल एनर्जी है ये वो एनर्जी कहलाती है जो हमें नेचुरली मिलती है जैसे सनलाइट हो गया हवा हो गई पानी हो गया समुद्र में जो टाइड्स वगैरह आते हैं या उनका वेव्स होती हैं और जियो थर्मल हीट हो गई ये जो एनर्जी है जो आ, आ, हमें धरती के ऊपर मिलती है उसको हम रिन एनर्जी बोलते हैं और जो दूसरे प्रकार की एनर्जी है जिसको मैंने बताया नॉन रिनुएबल एनर्जी वो एनर्जी जो है वो हमको मिलती है ये क्रूड ऑयल से जो जैसे आ, पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं डीजल है पेट्रोल है या आ, यला है या जो धरती के अंदर नेचुरल गैस पाई जाती है या यूरेनियम आदि जो पाया जाता है तो ये जो है ये नॉन रिनल एनर्जी के स्रोत कहलाते हैं तो इसमें जो ये नॉन रिनुएबल एनर्जी जो है ये इसमें इसकी खासियत ये है कि ये जो है ये निकालने में जो है सस्ती बढ़ती है और इसकी खराबी ये है कि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है या इसको जब बंद करके इससे हम अपनी इलेक्ट्रिसी पैदा करते हैं तो ये बहुत कार्बन कंपाउंड्स जनरेट करती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या और ग्रीन हाउस गैसेस तो इन ग्रीन हाउस गैसेस से हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होता है हु. और जो आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में या पूरे विश्व में एयर वाटर और लैंड के ऊपर जो भी पॉल्यूशन हो रहा है वो सब फसल फ्यूल या नॉन एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से हो रहा है और जो रिन्यूएबल एनर्जी है इससे इसमें इसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि एक तो ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती जैसे हवा है पानी है सनलाइट है ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली चीज है और खत्म आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये अपने आप ही फिर से हो जाती है तो ये इसलिए आजकल जो जो है है ये काफी एनर्जी की चर्चा जो है वो हमारे देश में और पूरे विश्व में चल रही है आजकल जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और काफी लोग जो है इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे लेकिन एक और बात पूछना चाहूंगा की एनर्जी जो है है? हमें कहां से मिलता है? जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी धरती पर एनर्जी के कई सारे स्रोत है तो इसमें जैसे पहला विंड पावर है जिसे हम इसमें हम क्या करते हैं कि हवा का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करते हैं हाँ. जैसे आपके श्रोताओं ने भी देखा होगा कि राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र वगैरह में विंड मिल जो है वो के लगी होती है और उसके द्वारा जो है बिजली पैदा की जाती है तो इसमें एक जैसे एरोप्लेन के इंजन में ब्लेड्स होते हैं उसी तरीके के इसमें भी ब्लेड्स होते हैं टर्बाइन ब्लेड्स लगे होते हैं जो हवा चलने पे अपने आप घूमते रहते हैं और इसके द्वारा बिजली पैदा की जाती है और एक से करीब इतनी बिजली पैदा होती है जो 300 घरों की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है अच्छा तो इत, इतनी मतलब एक विंड मिल जो है एवरेज साइज की जो बनती है बनाई जाती है लगाई जाती है उससे 300 घरों की बिजली जो है वो पूरी मिल सकती है दूसरी जो है वो सोलर uh, एनर्जी कहलाती है जिसको सोलर पावर भी बोलते हैं इसमें सोलर के पैनल सनलाइट को जो है वो हार्वेस्ट करके बिजली पैदा की जाती है तो हमारे देश में तो ये सनलाइट का इस्तेमाल या सोलर पावर का इस्तेमाल जो है वो लोग सदियों से अनाज सुखाने में फिश आदि सुखाने में करते आए हैं ये हमारे को सबको मालूम ही है तो ये अब इस प्रकार से सोलर जो पावर है इसका प्रचलन हमारे पूरे विश्व में हमारे देश में काफी हो गया है और साइंटिस्टों का तो ये अनुमान है कि, कि धरती पर एक घंटे में जितनी सूरज की रोशनी पड़ती है वो सूरज की रोशनी पूरे विश्व की बिजली की रिक्वायरमेंट को पूरा एक साल तक पूरा कर सकती है जी जी मतलब एक घंटे में जितना सूरज की रोशनी धरती में पड़ रही है वो पूरे विश्व के पूरे साल की बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है तो आप सनलाइट की ताकत देखिए जी कितना इसमें कितना इसमें वो मिलता है पावर में है तीसरा ये है तीसरी प्रकार की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो हम उसको बायोमास पावर बोलते है इसमें जो पेड़ पौधे जैसे कचरा आदि इसका इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन अभी शुरू किया गया है और इसमें भी काफी देशों में हमारे देश में भी इसमें काफी प्रोग्रेस हुई है और चौथी प्रकार की जो बिजली है वो पानी की मदद से बनाई जाती है जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं ये इसके बारे में तो हम लोगों ने काफी सुना होगा ये इसके प्लांट हमारे देश में भी हैं और इसमें पानी की मदद से टरबाइन चला के बिजली पैदा की जाती है इसमें सबसे ज्यादा जो है वो चाइना कनाडा यूएस में इस इसकी मदद से पानी पावर का बनाया जाता है और पांचवी प्रकार की एक रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम ओशन एनर्जी बोलते हैं क्या नाम बताया सर ओशन एनर्जी सम, या मैरीन एनर्जी अच्छा। जो समुद्र समुद्र से जो हमें सम, समुद्र की मदद से जो हम एनर्जी बनाते हैं उसको मैरीन एनर्जी या एनर्जी जी जी फैलाती है इसमें जो है इसमें आ, हम सबने देखी होंगी समुद्र की जो लहरें होती हैं समुद्र की लहरों की की मदद से उसमें जो लहर आती है उसकी मदद से भी बिजली पैदा की जा रही है अभी हमारे हु. कई देशों में और दूसरा जो समुद्र में टाइड्स आती हैं, तो टाइड्स के मूवमेंट को कन्वर्ट करके बिजली पैदा की जाती है और समुद्र में एक तीसरे प्रकार से एनर्जी जो पैदा की जा रही है कि समुद्र में जो टेम्परेचर होता है पानी का एमर्जी वो सरफेस का टेम्परेचर अलग होता है और जो गहरा गहरे पानी का टेम्परेचर होता है वो अलग होता है तो इस टेम्परेचर के डिफरेंस का फायदा उठा करके जो है वो बिजली पैदा की जा रही है अच्छा मतलब ये ये भी एक देखिए कहां कहां तक साइंटिस्टों ने खोज कर लिया है कि समुद्र का जो सरफेस का टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर करीब 17 डिग्री सेंटीग्रेट होता है हम्म हम्म। और ये डिपेंड करता है कि मतलब वो समुद्र आ, वो ऊपर एंटार्टिका वगैरह के इलाके की बात नहीं कर रहे हैं जो बीच में मतलब सागर वगैरह है अरब सागर है पैसिफिक ओशन है इन सब इलाकों में करीब एवरेज 17 होता है और जो डीप सी वाटर है उसका टेम्परेचर जीरो से तीन डिग्री तक होता है तो ये जो डिफरेंस है चौदह पंद्रह डिग्री का पानी का काफी ठंडा होता है पानी नीचे तो इससे जो है वो बिजली पैदा की जा रही है और ये टेक्नोलॉजी जो है वो अभी ज्यादा विकसित नहीं हुई है मगर इसमें जो इंग्लैंड है यूनाइटेड किंगडम इसने प्लांट लगाया हुआ है और ये अभी 9 वाट मेगावाट का जो इनका पावर प्लांट इससे चल रहा है अच्छा और इन्हे आगे भी 120 मेगावाट का जनरेशन का जो है वो प्लान किया हुआ है 2020 तक तो इसके ऊपर भी कई देश काम कर रहे हैं मगर सबसे ज्यादा काम जो है इसमें यूके में हो रहा है और एक जियो एनर्जी कहलाती है इस, इसका भी जियो थर्मल। जियो थर्मल। हाँ इसका शायद नाम नहीं सुना होगा लोगों ने क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो धरती के अंदर की गर्मी होती है उसको इस्तेमाल करके बनाते हैं। अच्छा। आपने कभी देखा है कि धरती के अंदर से गर्म पानी निकलता है हाँ सर एक, एक जगह देखा है इधर अपना बॉम्बे के आसपास ये भिवंडी से एक रास्ता जाता है वज्रेश्वरी नाम है वज्रेश्वरी भिवंडी से बस निकलती है वज्रेश्वरी वहाँ पर तीन ऐसे पाउंड है तीन ऐसे छोटे छोटे कुएं हैं एक में ठंडा है एक में, में नॉर्मल पानी एक में बहुत गरम पानी है। तो मतलब कहीं कहीं पर तो नॉर्मल है गरम, मतलब नॉर्मल है और कहीं कहीं पर तो बिल्कुल हुआ पानी या भाप की तरीके से निकलता है सभी लोगों का वो मानना है की उसमे कुछ ऐसे तत्व है जिससे स्किन डिजीज खत्म हो जाते करके बोलते हैं तो बहुत लोग हाँ, हाँ, जो है, वहाँ चले जा कर रहे कर हैं और के आ जाते हैं हाँ कई बार उसमें सल्फर पाया जाता है हुँ, हुँ, हुँ. तो वो जो है वो सल्फर स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है तो वो लोग उसको न, मतलब स्किन डिजीज जिसकी होती है तो उसको बोलते हैं कि आप नहा लो इसमें हाँ, हाँ. तो आपको फायदा होगा तो गर्म पानी है इससे भी बिजली पैदा की जाती है अच्छा, तो अच्छा। इसमें एक्चुअली होता क्यों है होता है ऐसे है कि ये जो हमारा जो वर्षा का पानी है ये धरती में जब नीचे एब्जॉर्ब होता है तो ये धीरे धीरे रिस कर कई बार जो धरती के अंदर जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है उसका ज्वाइंट्स पर या जहाँ क्रैक्स हो गए हैं तो वहाँ पर ये काफी गहरे इलाके में ये पानी इकट्ठा होता है और उस गहरे इलाके में जो पानी है वो जब इसके गरम-गरम हमारे रॉक्स से नीचे मोल्टेन रॉक्स है या पिघली हुई रॉक्स जो है उनके कांटेक्ट में जब आता है तो ये पानी जो है वो सुपर हीट हो जाता है और वहीं से ये पानी जो है कई बार जो आपने बताया नेचुरल स्रोत से बाहर निकलता है और अगर हम इसको ड्रिल करें वहां पर तो गर्म पानी या स्टीम निकलती है और इस स्टीम या गर्म पानी की मदद से बिजली पैदा की जा रही है तो इसमें जो है अमेरिका में आ, कई प्लांट लगे हुए हैं जैसे अलास्का, हवाई वगैरह और आइसलैंड में भी इसके प्लांट्स लगाए गए और इस प्रकार जियो एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसको हाइड्रोजन एनर्जी बोलते हैं हाइड्रोजन हाँ हाइड्रोजन के बारे में शायद हम लोग सब जानते हैं कि जो पानी है उसमें दो भाग हाइड्रोजन होता है और एक भाग ऑक्सीजन होता है जी जी और पानी तो सबसे कॉमन एलिमेंट है हमारे धरती का तो जब इसको सेपरेट किया जाता है पानी को तो इसमें हाइड्रोजन दो भाग निकलती है और एक भाग ऑक्सीजन निकलता है तो इसकी मदद से आ, आ, जो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन की मदद मतलब से जो है वो बिजली पैदा की जाती है जिससे या गाड़ी या घर में या इंडस्ट्रीज या रॉकेट वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा है तो इससे भी क्या होता है कि कोई मतलब हाइड्रोजन वाटर को जब हम ब्रेक करते हैं तो कोई इसमें टॉक्सिक गैस वगैरह नहीं निकलती है और एक स्रोत है इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं <स्थाँगा> इसमें जो यूरेनियम आदि जो है उसका इस्तेमाल करके थर्मल प्लांट्स बनाए गए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए गए हैं तो मगर ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये अभी ये थोड़ा सा इसके बारे में ये डिस्प्यूट है की क्या ये रिनुएबल एनर्जी में आता है या ये नॉन रिल में आता है क्योंकि तो है तो ये स्रोत इसमें कोई इतना पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होता है मगर जो इसका न्यूक्लियर प्लांट से जो इनका बचा हुआ बस बसता है यूरेनियम का कर इस्तेमाल करने के बाद पदार्थ वो रेडियो एक्टिव होता है अच्छा तो वो उसका एक डिस्पोजल जो है वो बहुत एक मुश्किल काम है और बहुत कॉस्टली काम है तो इसलिए ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है तो ये कुछ जो है मैंने आपको बताया कि ये जो रिन्यबल एनर्जी के स्रोत हमारे धरती पे हैं जिसमें जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं और इसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं बनती है और इसको आसानी से रिप्लेनिश किया जा सकता है और इसको जो रिन्यबल एनर्जी है इसको रमेश जी आजकल क्लीन uh, क्लीन या या या ग्रीन ग्रीन पावर पावर के नाम से भी जाना जाता है। जी जी। <laughs> राजी जी राजीव काफी अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त या मित्र हमारे इस समय कार्यक्रम को सुन रहे समय की मांग में रिन्यूबल एनर्जी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और साथ ही साथ मैंने जैसे की पूछा आपको रिन्यूबल एनर्जी कहाँ से मिलती है तो आपने बहुत सारे जो अलग अलग पैरामीटर्स है उसके बारे में बताया मैं भी सोच रहा था कि हवा पानी और जो बिजली है यही सब चीजें मैं सोच रहा था लेकिन मुझे भी आज बहुत सारी चीजें जो है जानने को मिला आपसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है चलिए राजीव जी यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से जुड़ते हैं आपसे और बात करते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मार्ग वन नाइनटी सुनते रहो मस्क रहो ओ पालन हे निर्गुण नारे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 रे दे दो वरदान में पुजियारे ओ पाल हे और न्यारे, तुम्हरे बिन हम हमदार सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी नमस्कार श्रोताओं समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम आज बात कर रहे हैं रिन्यूअल एनर्जी के बारे में और इसके लिए हमारे साथ बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए राजीव जी हमारे साथ हैं और जैसे की आपने देखा की कि किस तरह से रिन्यूअल एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलता है तो बहुत सारे जो है अलग अलग जो स्रोत है वो उन्होंने बताया है और पानी से भी बिजली बनती है और समुंदर में भी नीचे की तरफ से जो ठंडाई है ऊपर में गर्मी है जो 17 डिग्री का डिफरेंस है उन चीज़ों को भी देखकर उसका भी बिजली तैयार करते हैं तो ये तो बड़ी कमाल की बात है और हाइड्रोजन पानी का जो मिक्सअप है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन होता है एक ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के माध्यम से भी बिजली बनती है तो बहुत ही अच्छा ये जो सिस्टम है और ये एनर्जी जो है हमारी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है ये तो हमारे बहुत ही अच्छे नेचुरल ख़जाने हैं जिसका हम इस्तेमाल जितना चाहें अच्छी तरह से कर सकते हैं और पूरे लाइफ टाइम तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं आइए इसी विषय पर आगे और भी जानकारी हम Uh, सुनेंगे राजीव जी से राजीव जी फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं अभी जानना चाहूंगा कि आजकल बहुत ज्यादा जो है रेनुवल एनर्जी, रेनुवल एनर्जी की बातें चल रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है इसके पीछे का रहस्य देखिए इसका रहस्य ये है कि जो नॉन रिन्य हमने आपको बताया की आते हैं, जैसे कोयला धरती के अंदर जो नेचुरल गैस पाई जाती है जी, जी जी तो इनकी इनकी सबसे ज्यादा खराबी है कि ये जब बर्न किए जाते हैं तो इनमें जो है वो बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं और वो कार्बन कम्पाउंड जो है वो हमारे धरती के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा करते हैं ही ही ही। जैसे मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड है और भी हैं, जिसकी वजह से हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है ही ही ही। और क्लाइमेट में फर्क आ रहा है और इसका ये बहुत ही सीरियस इशू है तो दूसरा ये है कि जो ये स्रोत है के, वो धरती में बिल्कुल लिमिटेड है तो अभी एक अनुमान में तो यहाँ तक बोला जा रहा है कि ये जो स्रोत है वो केवल 20 साल के लिए रह गए इन सब कारणों से अभी आजकल पूरे विश्व में जो है वो रिन एनर्जी के जनरेशन के ऊपर या उसको इस्तेमाल करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है हम्म हम्म और जैसा हम लोग देख रहे हैं की हमारी जो विश्व की जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड से बढ़ रही है जैसे आ, सन 1800 में ये पूरे विश्व की जनसंख्या एक बिलियन हुआ करती थी जो 100 साल में बढ़ के उन्नीस में एक दशमलव छह बिलियन हुई और अभी 2000 में ये जनसंख्या बढ़ के सात मिलियन से ऊपर हो गई तो जो हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट था जो हम हम नॉन एनर्जी से ले रहे थे वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोगों ने ये इन फूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और हमको सबको ये मालूम है कि ये फॉसल फूल जो है ये करोड़ों वर्ष पहले हमारे धरती में बने थे और इनकी एक फिक्स क्वांटिटी धरती में है और जब इनको एक बार निकाल दिया जाता है तो इनकी कोई भरपाई तो हो नहीं सकती है hmm. तो इनके जो इसके निकालने से जो मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ पूरा पॉल्यूशन हो रहा है पूरे देश देश में विदेश में पूरे धरती पर तो उसकी वजह से अब ये जो है वो जोर दिया जा रहा है की रिन्यूबल एनर्जी के ऊपर जो है वो हम लोग काम करें करें और उसी को इस्तेमाल इसीलिए आजकल जो है है वो तो बहुत ज्यादा दिया जा रहा राजू जी काफी अच्छी बातें आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर ये काम करना होगा अब अगर हम लोग जैसे कि आपने बताया पहले में कि रिन्यूअल एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है उन सभी चीजों पर फिर से वापस एक बार ध्यान देना होगा और इसको किस तरह किस तरह से हम उपयोग में ला सकते हैं उसके बारे में सोचना है इसीलिए आजकल जो बातें हो रही है रीन्यूबल एनर्जी के बारे में कि जो भी संसाधन जैसे कि पेट्रोल डीजल या जो भी हम लोग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो सीमित मात्रा में है और वो आज या कल ख़त्म हो सकते हैं अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे इसके लिए ये चर्चा आज बहुत ही जोरों शोरों से पूरे विश्व में चल रहा है कि रीनल एनर्जी को कैसे हम लोग फिर से हम उस तरफ जाएं जहाँ पर हमारा नेचुरल रिसोर्सेस बने हुए हैं उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें नेचुरल बिजली हम बिजली हमको मिल सके हवा से सूरज से या पानी से तो वो सारी बातें इसमें आ रही हैं तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि हमारे देश में रीनल एनर्जी में अभी वर्तमान समय में क्या कुछ हो रहा है आ, हमारे देश में रमेश जी अभी पिछले चार पाँच वर्षों में इसमें रिनुएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी प्रगति आई है और खास करके अगर हम बात करें तो जब से ये नई सरकार जो आई है मोदी सरकार जिसको कहा जाता है जी जी जी इन्होंने रिन्यबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कदम उठाए हैं और जो कि बहुत ही तारीफ काबिल है जो और इसकी वजह से हमारे देश में कुछ समय के बाद हमारा देश जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत आ, आ, अग्रिम स्तर पर होगा और इसमें इन्हीं ने जो है वो अभी 2022 हजार बाईस तक इन्हीं ने आ, एक लाख पचहत्तर हजार मेगावाट रिन्यबल एनर्जी बनाने का टारगेट तय किया है जो आज की जो हमारी कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी की उससे पांच गुने ज्यादा है अच्छा हाँ और इसमें ज्यादातर जो प्रोग्राम तो, तो बनाया गया है वो 90 परसेंट सोलर और विंड एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा देश में और इसमें अभी जो हमारे देश में विंड पावर का उत्पादन है वो मतलब अभी करीब 25-26 गीगावाट मतलब गीगावाट है तो वो करके अभी 60 वाट करने की प्लानिंग बनाई है अच्छा पहले ये 2010 में केवल 17 गीगावाट हुआ करता था और गीगावाट जो है वो मेगावाट जो है एक है। है है वो गीगावाट कहलाता हम्म हम्म तो 2010 में में ये ये था अभी आज की तारीख 26 26 हो गया है, 25 -26 है और 2022 तक इसको 60 वाट का प्रोग्राम बनाया गया है और सोलर एनर्जी जो है वो जो है वो आज की तारीख में हमारा छह छह दशमलव सात मेगावाट है की, और ये 2000 में केवल 36 मेगावाट थी मतलब आप ये देखिए हमारे देश में सोलर का पावर का उत्पादन ही नहीं ना के बराबर हो रहा था और इसका जो टारगेट मोदी गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो 100 मेगावाट फिक्स किया है और दूसरा एक और अच्छी चीज जो लेके आए हैं हाइड्रो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट लगाएंगे ये ये स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट वो है जिसमें 25 मेगावाट का एक प्लांट होगा छोटे छोटे प्लांट लगेंगे तो इसको इसकी आजकल जो कैपेसिटी है वो तकरीबन चा, चार हजार मेगावाट की है मतलब चार मेगावाट की है तो इसको बढ़ा के दस मेगा मेगावाट किया जा रहा है और जो बायोगैस पावर हमने आपको शुरू में बताया था वो जो है वो आज की तारीख में करीब है तो तो इसको थोड़ा ऐसा किया जाएगा तो एक सौ 175 गेगावाट का जो टारगेट रखा है तो इसको रखा है और खाली टारगेट नहीं रखा है इसमें कई इन्होंने ऐसे स्टेप्स भी हैं रमेश जी जिससे की ये टारगेट बिल्कुल पूरा होगा इसमें गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने हंड्रेड परसेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिशन दिया हुआ है अच्छा अच्छा, अच्छा। तो ये टारगेट पूरा करने के लिए हमारे देश में छ लाख करोड़ रुपए जो है वो अभी हमको चाहिए होंगे 2022 हजार बाईस तक और ये छह लाख करोड़ का अगर हम कंपेरिजन करें तो ये जो हमारा डिफेंस बजट है जी जी उसका ये चार गुना होगा अच्छा अच्छा फोर अच्छा, टाइम्स टाइम्स और जो अगर हम हेल्थ और एजुकेशन के कम्बाइंड बजट की जो केंद्र सरकार की तुलना करें तो उससे 10 गुना ज्यादा होगा अच्छा तो आप ये देखिए कि आ, मतलब कितना ज्यादा इम्फोसिस इस सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दिया है और आपके जो श्रोता है वो राजस्थान गुजरात के हैं तो उनको तो मालूम होगा शायद अगर किसी ने देखा होगा कि जो ये रेट्स थे पहले सोलर एनर्जी के विन एनर्जी के ये बारह रुपए पर यूनिट 11 12 रुपए हुआ करते थे तो अब ये जो है घट करके राजस्थान में ये घट करके चार रुपए चौंतीस पैसे हो गया और बाकी और जगह जो है हमारे देश में जहां ये ऊर्जा बनाई जाती है ट की सोलर की तो वो साढ़े पांच रुपए करीब है तो रेट भी काफी घट गया है तो और हम सबको मालूम है जो हमारे घरों में पावर इस्तेमाल हो रहा है उसका रेट तीन से पांच रुपए या छह रुपए कहीं कहीं है तो ये अभी गवर्नमेंट जो है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कोशिश ये कर रही है कि इसके रेट्स जो है वो ऑलमोस्ट बराबर आ जाए तो इस विषय में काफी अच्छा काम हो रहा है हमारे देश में और ये खुशखबरी है के लिए कि हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं इस फील्ड में राजू जी काफी अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे भारत देश में वर्तमान समय सरकार जो है इस पर रिन्यूअल एनर्जी पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दे रही है और बहुत ज्यादा बजट भी इसके लिए मुखर करके पूरी तरह से फॉरिन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ये काम कर रही है तो ये एक बहुत ही खुशखबरी है अच्छी बात है कि आने वाले समय में हम लोग जो है बिजली के लिए मोहताज नहीं होंगे बिजली हमारे पास बहुत ही अधिक मात्रा में होगा और जो भी संसाधन है वो हम नेचुरल रिसोर्सेस के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं या उपलब्ध हो सकता है आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा चलिए भारत देश की बात तो है ही है इसके साथ साथ पूरे विश्व में पूरी दुनिया में रिन्यूबल एनर्जी पर और क्या कुछ हो रहा है आ, पूरे विश्व में अच्छी खबर यह है कि अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की निकली है जो 2016 में तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो कोल और नेचुरल गैस से जो बिजली पैदा की जा रही है उसके इन्वेस्टमेंट uh, में uh, जो रिन्यूबल एनर्जी के इन्वेस्टमेंट में बहुत uh, आधा का फर्क आ गया है मतलब जो रिन्यूबल एनर्जी है वो डबल uh, उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है नॉन रिनल के मुकाबले में तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और ऐसा जो काम हो रहा है वो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है जिसमें हमारा देश शामिल है और अगर मैं आंकड़ों की जिक्र करूं तो जो आंकड़े खुद बताते हैं कि जो 2015 में दो, दो बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो केवल हजार एनर्जी में हुआ है दुनिया भर में जबकि नॉन रिनल एनर्जी के क्षेत्र में 133 बिलियन डॉलर्स का हुआ है तो ये ये बिल्कुल साफ देखिए बता रहा है की डबल जो इन्वेस्टमेंट पूरे विश्व में हुआ है और यही कारण है जैसे मैंने आपको बताया कि जो अभी सोलर पावर के जो पैदा सोलर के पावर के पावर जनरेट करने में जो दाम में कमी आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि अभी इस पे बहुत ज्यादा कमी आई है सोलर जो पावर लगाते थे जो सोलर पैनल आज से दस साल पहले करीब चौहत्तर चो, डॉलर का हुआ करता था जी जी, जी। वो आज आजकल चौसठ चौहत्तर सेंट का हो गया अच्छा ये इतना फर्क आ गया है और इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे चाइना मेक्सिको, इंडिया इन लोगों ने तो रिन्यूबल एनर्जी के क्षेत्र में पूरे रिकॉर्ड विश्व में ब्रेक कर दिए तो ये ये जो है काफी अच्छा इसमें प्रोग्रेस हो रहा है और मैं आपको एक आंकड़ा और शेयर करना चाहूंगा कि 2013 में आ, पूरे विश्व में जो है वो सोलर और विंड पावर जो थी वो 87 सेवन 2013 में पैदा की गई थी जो 2014 में 106 सौ वाट हो गई और एक दो हजार में बढ़ के 2 134 गीगावाट हो गई तो ये ये जो है लगातार पूरे विश्व में इसके ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है काफी इसके इस्तेमाल के ऊपर काफी देश आ, आगे आ रहे हैं और एक अनुमान ये लगाया गया है कि अगर ये रिन्यूबल एनर्जी जो अभी बनाई जा रही है अगर ये नहीं बनाई जाती इसकी जगह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाती इतनी तो हमारे विश्व में एक दशमलव पांच बीघा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केवल 2015 में उत्पन्न होकर पूरे विश्व के ऊपर छा जाती तो अब इससे साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि इससे कितना जबरदस्त इफेक्ट जो है वो पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैसेस का होता और जैसे मैंने बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो धरती के ऊपर जो गर्मी बढ़ रही है मौसम जो चेंज हो रहे हैं हम लोग भी देख रहे हैं कि आप देखिए ना कहीं पर बारिश ही नहीं आती है कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा आ जाती है कहीं पर ठंडा नहीं पड़ रहा है कहीं पर ठंडा बहुत पड़ रहा है मौसम जो सब उलट पुलट हो रहे हैं हम्म हम्म तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का कमाल है तो इसी से बचने के लिए पूरे विश्व में जो है वो इस्तेमाल हो रहा इसका रिन्यबल एनर्जी का राजीव जी काफ़ी कुछ अच्छी बातें आप जो है बता रहे हैं और मुझे लगता है कि रिनील एनर्जी में सिर्फ काम ही नहीं क्रांति हो रही है और ज़्यादातर लोग जो है पूरे देश इसी एनर्जी के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं सोलर पे, विंड पर और हाइड्रो हाइड्रोजन जो आपने कहा कि उस पर भी काम हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है अच्छी बात है और जैसे कि आखिरी में आपने बताया कि जो कार्बन हमारे धरती में बनने वाला है वो बहुत कम इसके वजह से है नहीं तो वो बहुत ज्यादा हो जाता फिर शायद हमारा मनुष्य जीवन रहने लायक भी नहीं होता अगर उतना ज्यादा बढ़ जाता राजीव जी राजीव जी जी चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आखिर में जो ये रिन्यूवल एनर्जी जो है इसकी जरूरत क्यों है अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि क्रांति आ रही है तो बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया वास्तव में हमारे देश में भी और डेवलपिंग कंट्रीज में भी और डेवलप कंट्रीज में भी रिन्यूअल एनर्जी की क्रांति ही आ रही है हु. और इसका मेन रीजन ये है कि जो हॉस्टल फ्यूल का जो इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के काले बा, बादल जो है वो पूरे विश्व पर मंडरा रहे हैं। और साइंटिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर हमने ये का इस्तेमाल नहीं कम किया तो इस धरती का तापमान इक्कीस इक्कीसवीं इक्कीस सौ तक नहीं, नहीं। नहीं। चार से पांच डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल हम लोग 200 साल करीब पहले मानते हैं जब पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन आया था तो उससे चार पांच डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जैसा हम लोगों ने सुना होगा कि करीब पिछले 100 सालों में धरती के ऊपर तापमान जो है एवरेज वन डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है हालांकि इसमें थोड़ा सा, सा अलग अलग, अलग साइंटिस्टों का अलग, अलग अलग मानना है कोई कहता है 0.7 बढ़ा है कोई बोलता है 0.6 बढ़ा है डिग्री डिग्री सेल्सियस सल, और कोई कई साइंटिस्ट बोलते हैं बट जनरली लोग बोलते हैं कि एक डिग्री का तापमान ऑन एन एवरेज हमारी धरती का बढ़ा है तो अगर साइंटिस्ट ये वार्न कर रहे हैं कि अगर ये तापमान दो डिग्री का बढ़ जाता है तो बहुत भयंकर परिणाम होंगे इसके तो कि, आ, इसी के लिए अभी आपने सुना होगा कि आ, पिछले साल 2015 में एक पेरिस क्लाइमेट ऑन क्लाइमेट चेंज आ, हुआ था और जिसको कि इस साल 22 अप्रैल को और दुनिया के 174 देशों ने साइन किया है जो हमारे देश ने भी इसको साइन किया है और इसमें यही तय किया गया है कि जो हम लोग सब मिलके मतलब डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज मिला करके दुनिया के तापमान को दो डिग्री से ऊपर नहीं जाने देंगे और कोशिश करेंगे कि ये तापमान जो है वो एक दशमलव तक ही सीमित किया जाए हम्म हु. तो वो, म, वो, मगर उन्होंने भी इसमें तय किया है सभी देशों ने कि कोशिश 2060 तक ये की जाएगी कि जीरो इमिशन हो इन ग्रीन हाउस गैसेस का हम्म हु. तो, तो और ये तभी संभव है जब रिन्यबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा कभी यह संभव होगा हुँ, हुँ, हुँ. तो इसलिए पूरा विश्व जो है वो इसके विषय को लेकर बहुत चिंतित है और ऐसी-ऐसी ट्रीटीज़, ऐसी-ऐसी जो जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इस प्रकार की ट्रीटीज़ साइन हो रही हैं, बनाई जा रही हैं। वो इसीलिए हो रहा है सब की साइंटिस्टों का अनुमान है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस धरती के कि का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही खराब हो जाएगा और अभी क्लाइमेट खराब होने के जो आसार हैं हैं वो हम सब आ, भी आपने भी देश, अपने देश में भी देख रहे हैं, भी में भी भी देख देख रहे रहे विदेशों राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा बोलने की भी हमको आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान समय में जो क्लाइमेट चेंज है हर दिन हमें उसकी महसूसता हो रही है और मैं ही नहीं सभी इस इन चीज़ों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और आजकल जैसे कि गर्मी बढ़ रही है और कहाँ आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर ठंडी बहुत है तो ये बता रहे हैं कि क्लाइमेट कितना बदलाव है क्लाइमेट में कितना चेंजेस आ रहे हैं जो प्राकृति में कितनी बदलाव आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अलार्म के रूप में ये बता रहे हैं कि अभी रीन्यूअल एनर्जी के ऊपर आपको काम करना है और जो हीट बढ़ गया है या जो भी चीजें हैं हम लोग जो फ्यूल्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए हमारा जो धरती के ऊपर जो उसका असर हो रहा है उसको अच्छी तरह से हम लोग जान भी रहे हैं और काफी समय से इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी बिल्कुल उठ के खड़े होने की जरूरत है क्योंकि इसके बाद बातचीत करना नहीं सिर्फ करना ही होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं और अभी फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से राजू जी से जुड़ते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रिगमाइंटी पॉइंट फोर एफ पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कराते रहो की है दिल की कहानी या है मुहबत यह है जबानी धो लफ्जों की है दिल की कहानी या है मुहब्बत या है जवानी दिल की बातों का मतलब ना पूछो कुछ और हमसे बस बसत ना पूछो दिल की बातों का मतलब ना पूछो कुछ और हमसे बस अपना पूछो ला ला ला ला ला ला ला ला जिसके लिए है दुनिया दीवानी यह है मुहब्बत यह है जवानी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 नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं राजीव हजेला जी से जो बहुत ही अच्छी तरह से रिन्यूअल एनर्जी के बारे में हमें बता रहे हैं और रिन्यूअल एनर्जी के बारे में हमने काफी बातें सुनी और अभी जो हम चर्चा किया कर रहे थे जैसे कि जो फ्यूल है जो वो हम लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बन जो है धरती पर बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो आइए राजीव जी से फिर से मैं एक और सवाल करना चाहूँगा कि दुनिया के अन्य देशों में क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं एनर्जी के बारे में। आ, जी ये दुनिया में मैं आपको बता इनिशिएटिव से पहले मैं एक आपको जानकारी देना चाहूंगा जी जी स्वागत है आप, आप अंदाज लगाइए की हम लोग जो है वो कहाँ पर है और दुनिया कि देश कहाँ पर <laughs> है तो अगर मैं खाली बात करूं इंडिया में एक आ, पर जो बिजली का कंजम्पन है वो उसका आंकड़ा करीब 1100 किलोवाट आ रहा है पर, पर आवर और चाइना में ये 4000 है किलो वॉट पर आवर और जो डेवलप्ड नेशन हैं वो 15000 किलोवाट आ रहा है। अगर हम इसको बिल्कुल लैंग्वेज ले में, में बात करें हैं तो आप ये देखिए कि जो अगर हमारे देश में एक बच्चा जो पावर का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका में मतलब हमारे देश में जो सत्रह बच्चे पावर का इस्तेमाल करते हैं आज की तारीख में तो अमेरिका में एक बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो ये ये पावर का कंजम्पशन हम डेवलप कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में है तो हमारे यहाँ तो काफी पावर का इस्तेमाल अभी बहुत कम है जो कि शायद गवर्नमेंट इसीलिए जो मैंने आपको अभी बताया था गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव लेकर के पावर का बढ़ाया है तो इसमें अब हम जैसे बात करते हैं बाकी कंट्रीज की तो डेनमार्क है और जर्मनी है स्कॉटलैंड है आयरलैंड है ये यूके है इसमें ये काफी ज्यादा जो है एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है अभी दो तीन दिन पहले ये खबर मैंने पढ़ी थी कि जर्मनी ने अपने पूरे कंट्री में चार दिन तक जो है वो रिन्यूबल एनर्जी से ही सप्लाई प्रोवाइड की पूरे कंट्री को अच्छा चार दिन तक लगातार हु और डेनमार्क में जो पावर uh, का इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल जो है वो 140 परसेंट बढ़ गया तो ये जो है वो भी कुछ दिन तक uh, से सप्लाई करते रहे यूके में भी काफी जो है वो इस्तेमाल जो है पावर का विंड पावर का हो रहा है और इसमें इन्हीं जो है अपनी विंड पावर की कैपेसिटी इतनी बढ़ा दी है की जो शायद सात मिलियन परिवारों को बिजली की आपूर्ति कर सकेंगे आने वाले कुछ समय में। में क्या बात है? है है तो स्कॉटलैंड जो जो वो विंड पावर इतनी बढ़ा दी गई कि करीब मिलियन घर जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और स्कॉटलैंड ने तो ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि 2030 तक ये पूरा 100 परसेंट बिजली का उत्पादन जो है रिन्यूएवल एनर्जी से ही करेंगे और आयरलैंड ने अपना जो वेंट पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है तो इसमें जो है ये आ, हमारे देश में भी अभी एक न्यूज आइटम आया था शायद लोगों ने सुना होगा कि 1000 मील लंबे वाटरवेज़ या केनाल के ऊपर जो है वो सोलर पैनल लगाए जाएंगे हु. और उसमें दो से तीन मेगा वाट पावर जो है वो जनरेट की जाएगी इसके ऊपर भी काम चल रहा है और हमारे यहाँ वो सोलर सिटीज जो है वो प्लान की गई है <laughs> इसके बारे में आपने सुना है आ, कभी सुना था लेकिन पूरा डिटेल्स नहीं पता आ, नहीं इसमें अभी ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है मगर <laughs> ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 60 सोलर सिटीज बनाई बनाने का चल रहा है जिसमें कि वो मैक्सिम जो पावर का कंजम्शन है वो रिन्यूएबल एनर्जी से किया जाए <laughs> तो ये जो है काफी इसके ऊपर काम हो रहा है अभी अभी यूएस में एक सोलर एनर्जी का प्लांट लगाया गया है जिसमें जो जो इनका ये सबसे बड़ा प्लांट है ये जो है और सनसेट के बाद भी करीब सत्तर हजार घर को सप्लाई करेगा अच्छा सोलर तो एनर्जी का हम लोग जैसा जानते हैं कि जब धूप रहता है तभी एनर्जी मिलती है तो अभी जो इसकी शोध ऐसी हो रही है कि जो धूप ना भी हो तो हम एनर्जी को स्टोर कर ले और वो स्टोर करके हमें सप्लाई करे सही बात है। तो ये जो है इतना बनाया गया है और हमारे एक छोटा सा देश है जो साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू है एक जी। उसमें जो है वो सोलर जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफिकेशन किया जा रहा है सोलर एनर्जी से जिसमें पांच लाख गरीब परिवारों को बिजली दिया जाएगा अच्छा तो कुल मिला के आप देखिए दुनिया में चाइना है मेक्सिको है ब्राजील है इंडिया है ऐसे और अमेरिका है ये जो मैंने नाम बताया आपको कुछ ये ऐसे देश हैं जिनमें तीन बहुत जबरदस्त काम हो रहा है उसका रिन्यूअल एनर्जी पर और काफी अच्छी इसमें नजर आ रही है जी जी राजीव जी काफी अच्छी बातें बताया आपने और पूरे दुनिया के अंदर जो है जैसे फिर से मैं कहूँगा क्रांति हो रही रिन्यल एनर्जी के बारे में 2020 और 2030 तक जो है काफी टारगेट्स जो है वो पूरे हो जाएंगे और मुझे लगता है कि 2020-25 बीस तक हम इन चीजों को शायद यूज भी करना शुरू कर पाएंगे और बहुत ही सस्ता और अच्छा यूज कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता है और इसके लिए अभी पूरे ही देश विदेश में सब जगह जो है काम चल रहा है आने वाले समय में इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हम जान पाएंगे समझ पाएंगे वक्त कह रहा है कि इस समय पूरा हो गया है लेकिन फिर भी इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में इस तरह की और बातें जो रही है वो हम करेंगे लेकिन अभी मैं कहूँगा कि राजीव जी हमारे सभी श्रोताओं के लिए जाते जाते एक मैसेज जरूर दें Uh, मैं श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि आप केवल 3R आर फॉर्मूला अपनाइए 3R 3R जी जी 3R से मतलब आप अपना एनर्जी कंजम्शन रिड्यूस करिए फर्स्ट आर जो है रिड्यूस करिए रिड्यूस करिए जी हाँ और जो आप एनर्जी का कंजम्शन कर रहे हैं या जो जहाँ से आप प्राप्ति कर रहे हैं तो आप उसको रीयूज करिए अगर आप हाँ सेकंड जो है वो री करिए और तीसरा जो है रिसाइकिल करिए रिसाइकिल हाँ तो अगर आप ये रिड्यूस री और रिसाइकिल का फार्मूला अपने लाइफ में अपनाते हैं तो इससे हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी या जो एनर्जी की हमको जरूरत रोजमर्रा पड़ती है वो कम होगी और इससे हमको आ, काफी मदद अपने को भी मिलेगी और आ, हमारे देश को भी मिलेगी क्योंकि तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होगी तो उससे ज्यादा लोगों को जिनके पास आज की तारीख में बिजली नहीं मिलती है उनको भी बिजली मिल सकेगी तो ये ये बहुत जरूरी है और इससे सबसे बड़ा एडवांटेज जो होने वाला है कि ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट भी अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो कम होगा राजीव जी काफ़ी अच्छा मैसेज आपने दिया थ्री आर फॉर्मूला जो है मैं फिर से दोहराना चाहूँगा हमारी सभी लिसनर्स के लिए हमारे सभी सुनने वालों के लिए पहला जो आर है वो रिड्यूस सेकेंड आर जो है री और रिसाइकल तो तीन चीज़ें जो है आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है पहले तो आप अपना इस्तेमाल जो है कम कीजिए और फिर आप में उसको जो एनर्जी आपके पास है उसको वापस फिर से इस्तेमाल कीजिए और अगर आपके पास ऐसा कोई संसाधन है तो उसको रिसाइकल भी करिए पुनः यूज़ कीजिए या दूसरों को दान में दीजिए तो इस तरह से ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है वर्तमान समय में ये चीजें हमें करनी होगी तभी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेस के साथ आगे जी पाएंगे नहीं तो फिर आपको पता है कि आज जो गर्मी है वो अगर डबल हो जाए तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे तो चलिए दोस्तों हम सभी मिलकर इसमें सहभागी बनेंगे सहयोग देंगे ताकि हम इस धरती पर अच्छी तरह से सुंदर और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छी जानकारी रिन्यूवल एनर्जी पर हमें आज इस शो में आपने दिया थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर इसी तरह की आपके साथ होंगे तब तक, तक खुश रहिये मस्त रहिए रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो